राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्राचीन भारत का इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था यहां कुछ लोग पहले से रहते थे आर्यों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे ये लोग अपने साथ गाय बैल भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे आर्यजन पहले-पहले आज के पंजाब हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था नदी अब सूख कई है रिक वेत की अधिकतर रिचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी ओम भूर भूवा स्वा तच्छा वीतुर वारेल्यम भर्गो देवस्य धीमही धीयो योनाह Home Om ni deva'tol d' ni para sua i et Om dyau shantirantarikshagvam shanti prithvi shanti rāpah shanti roshadhaya shanti vanaspataya shantir viśvideva shantir brahma shanti Sarva-gvaṁ śāntih śāntireva śāntih sāma śāntire dhi Om śāntih śāntih śāntih काफी समय तक आर्यों और दस्युओं का संघर्ष चलता रहा वेदों वेदो में कहीं-कहीं इसका वर्णन मिलता है आर्यों के पास तेज गति से दौड़ने वाले घोड़े थे रथ थे और दस्युओं से बेहतर हथियार थे और वो भी लोहे के बने इन्हीं के बलबूते पर वे दस्युओं को हराकर आगे बढ़ते गए और आज के उत्तर प्रदेश बिहार और मध्य प्रदेश में फैल गए यह उत्तर वैदिक काल है हजार ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय था इस काल में दस्यु घने जंगलों में सिमट गए कुछ को आर्यों ने दास बनाकर अपने साथ रख लिया काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था यह वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी आर्यों का जीवन तो मकड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था कृषि अब उनका प्रमुख ठंडा बन गया था आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों की दुनिया में अरे वो काली गाय कैसे धोली तुमने ये तो लात मारती है इसने मेरी काली और लाल दोनों मटके तोड़ दिए हां अरे धृताची हां भैया तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है जा दूध से भरी मटकी मां को दे आ अच्छा अरे अरे अरे देवदत्त तुम उस घोड़े को संभालो अरे उसने खूटा उखाड़ लिया है नहीं तात यह काम आप प्रभावन को ही सौंपिए मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूं अरे, अरे मगर... भाई ये क्या हो रहा है आज अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो जब... इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या अब तो सूरज भी निकलने वाला है अरे देवदत्त जी तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना तूने काटे काटे हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियां टूट गई यज्ञदत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़ईयों और लोहारों के घर गया है उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे ठीक है ठीक है और हां तो वो बड़े बहलों वाली गाड़ी भी ले जाना जी पिताजी उसमें रखकर कोशिशम के लट्ठे ले आना ठीक है टूटे बाड़े को भी ठीक करना है कल वो काला घोडा वहां से निकल भागा था जी पिताजी गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है अरे प्रवाहन जी पिताजी तुम मुझे बहुत सुस्त ढीले लग रहे हो वो पिताजी अजीत हरiraj भी ढीले हो गए हैं तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई अ... कुछ पता भी है कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं जी वो तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए पिताजी हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुवाई के लिए तैयारी समझिए बस एक दो जुताई और करनी है क्यों अजीत हां हां पिताजी इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है हम्म और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है अरे हां अब तक तो, तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे क्यों देवदत्त हां हां पिताजी <laughs> और पिताजी हम तो अपने साथ हरिराज शत्रुमर्दन को भी ले जा रहे हैं हां आज हम चार-चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे केत बस तैयारी समझिए नहीं नहीं हरे राज और शत्रुमर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में जी नेकल हस्तिनापुर जाना है पर पर क्यों पिताजी वहां महाराजा निराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी वहां रथों की दौड़ भी होगी पिताजी हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है जी पिताजी हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार हैं बहुत अच्छा और हां पिताजी हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं पिताजी देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे हां पिताजी पिता हम ही जीतेंगे देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे देखो तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं जौ और चावल ले जाना जी पिताजी सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है अच्छा पिताजी सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं यही नहीं गुरुकुलों के ब्रह्मचारी गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए अच्छा पिताजी हमने अन्य के साथ-साथ महाराज को भेंट देने के लिए मां के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है बहन दी ताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है यह मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहां जा रहा है आओ पुत्री आओ तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं अच्छा पिताजी इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं चल चल बढ़िया ही कंगन वाली पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार लाकर दिए थे मैंने और क्या अब कुछ नहीं लाऊंगा हां मेरे अच्छे भैया मेरे प्यारे भैया देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूं मैंने छुपा-छुपाकर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है अच्छा अच्छा चल ठीक है ले ही आएंगे हां अब तो खुश अरे ये तो खुश हो गई पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो हां अपने हथियारों को ठीक-ठाक करके रख लो जी, जी, जी पिताजी कल सूर्योदय से पहले ही चल देना आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है जी अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना जी पिताजी हमने लोहे की भाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पहले तीर भी रख लिए हैं भला हमारे तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे और पिताजी एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे भैया सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल काशी और विदेश से भी रथ आ रहे हैं हां इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है हां ये तो है हां हां बड़ा आनंद आएगा और शुरू हो गई रथों की दौड़ इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा अरे हमने भी पूरी तैयारी की है याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है अरे नहीं भाई नहीं इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तूने सबको पीछे छोड़ दिया था चलो देखते हैं क्या होता है सुने सुने सुने यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़ अरे वो देखो वो देखो क्या भाका सजीले आ, आ, आ, आ अरे वो देखो तो ये देख शुरू हो गए अरे वाह भागे और सजीले सवार है वाह वाह वाह वाह वा, वा, वा। देखो वो देखो वो देखो बीच वाला रथ कितनी तीव्र गति से आगे निकल रहा है वाह वाह क्या रथ चलाता है और बढ़ाओ रथ को अरे ये क्या कौशल का रथ पीछे छूट गया अरे आगे बोलो आगे बोलो है क्या घोड़े हैं इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है यह आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था राजा की शक्ति पदवी और दबदबा बढ़ गया था करों की वसूली होने लगी थी राज गोश में खूब धन जमा होने लगा था। राज का चलाने में पुरोहेत, सेनापती, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गाउं से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल म राजा की कोई स्थाई सेना नहीं होती थी युद्र के मौके पर गाउं और पबीलों से लोगों को इकठा करके सेना बनाय जाती थी शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था गुरुकुल वनों के शांत और सुरम में इस्थानों पर बनाये जाते � आत्र गुरु की सेवा करते हुए पढ़ा करते थे तो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने सावधान होकर सुने क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं और समाचार यह है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है यह तो आप जानते ही हैं लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा धन्यवाद मित्र कुलपति का आदेश सुना तुमने कैसा आदेश मित्र मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था क्या आज एक और समस्या आ गई गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव शिष्यते अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है भोले ब्रह्मचारी अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो हुँ? और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं अच्छा वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे अरे वो देखो वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है अरे हां Let's see, let's see. Let's see, let's see. Oh, wow! Look at this, how beautiful it is. Let's take it. Yes, let's take it. Let's take it. Let's take it. Oh, wow! Let's take it. Let's take it. Oh, this is a fool! Oh, what's this? Let's take it. Let's take it. यह महाराजाधिराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा इस घोड़े की सुनहरी लगाम और गाठी तो दूर से दिख जाती है छोड़ दो छोड़ दो नहीं नहीं, हम नहीं, शीख्र, नहीं, नहीं हमने ठीक छोड़ दो नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे हा, हम हाथ नहीं छोड़ेंगे हम तो नहीं, नहीं छोड़ेंगे हमने पकड़ा है यह अरे यह तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने गोली को पकड़ रखा है अरे अरे इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है अरे चलो चलो भाग चले आचार्यों को बता दें कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे अरे रुको तो सही आ, अरे दे, देखो देखो क्या आचार्य तो वहीं पहुंच गए हैं और और हां हा, वो देखो वो देखो आचार्य के आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है हां हां अच्छा हुआ संकट टल गया अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे हां जहां अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे हां उनका प्रभाव कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे-धीरे बढ़ती गई abili ke sadar se wo chakravarti samrat bane phir unke bete samrat bane aur phir unke bete is tarah raj peedhi dar peedhi chalta raha uttar vedik kal dheere dheere samapt ho gaya aur ye samrat एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए उत्तर वैदिक काल अब ही आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन डॉ शबनम सिन्हा आलेख यशपाल सिंह कलाकार मंजू मैनी सुरेश शास्त्री राम मैनी सुरेंद्र सेठी के एस पवार कीमती आनंद यमन कौशिक प्रवीण शर्मा और आशीष बख्शी संगीतकार राकेश पंडित ध्वनिंकन दीपक पांडे और बटरलैंग लिंगडो निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो